सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंड पंडित दाता धर्म धर्मपरायण सोई कुल त्राता रामचरण जाकर मन राता नीति नितिनपून सोई परम शयाना तो से धान सोई कबी को भी दसोई धीरा जो चल छाणी भज ही रघुबीरा जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है वही गुणी है वही ज्ञानी है वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है वही परम बुद्धिमान है उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भाती जाना है वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है धन्य सोरी धन्य नारी पति प्रत अनुसरी धन्यूप नित जो कर जधन तरए शोधन धन्य प्रथम गति जागे धन्य पुण्यरतमति सोई पागे धन्य घरे घोए जब सतसंगा धन्य जन्म दिज भगत वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है वही स्त्री धन्य है जो पवित्रता पवित्रता धर्म का पालन करती है वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता है वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो धन की तीन गतियाँ होती हैं दान भोग और नाश। दान उत्तम है भोग मध्यम है और नास नीज गति है जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है सो कुल धन्य उगत पूज्य सुपुनीत शेर घुबेर परायण जय हि नर उपनीत हे उमा सुनो वह कुल धन्य है संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है जिसमें श्री रघुवीर परायण अन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो मती अनुरूप कथा में भाखी जद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तव मन रा देखे अधिकाये तय तब मैं रघुपति कथा सुनायी यह न कहिठी जो मन लाइन सुन कहिय न लोभ क्रोध ही कामि जो न भजही सचरा चर स्वामी मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था अब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धुर्त हों हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा कर न सुनते हों लोभी क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भसते यह कथा नहीं कहनी चाहिए ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज दिज हे न सुनाये कबहू सुरपति सर स हो नहू राम कथा के तय अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी पद प्रीति नीति नीतिर विजय सेवक अधिकारी जाहे प्राण प्रिय श्री रघुराये ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं वे ही इसके अधिकारी हैं और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं राम चरण अथवा पद निर्वाण भाव सहित सोयह कथा करम श्रवण पुत जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए